द्रम कर्णे श्रृयाम देव भद्रं पश्ये माक्ष स्थिरए रंग स्प्वासदे मकृं ओ शाँति शांति सा प्रश्नों के के के तृतीय मंत्र ऊपर विचार विचार चल चल रहा था। सांख्यों के चल रहा था था। साथ वेदांतियों का ने कहा अंतिम में एक बातें बताई सांख्यों के यहां पुरुष को जब निर्विशेष मानते हैं तो बंद मोक्ष आदि शास्त्र की व्यवस्था नहीं बन पाए तो पुरुष को निर्विशेष मानते हैं पर पुष्कर पलाशव जैसे कमल के समान कमल के पत्ते के समान तलाव में रहता है तलाव से रहता है वैसे माना को एक ही हमारे यहाँ दो प्रकार के पुरुष हो जाता है औपाधिक विशेष हो जाता है और अनुपाधिक निर्विशेष विशेष विशेष निर्विशेष दोनों है तो वेदांति ने कहा कि उनके मत में बंद मोक्षा की व्यवस्था करने वाले जो शास्त्र हैं, उनका प्रणन नहीं हो पाएगा चयन नहीं हो पाएगा तो साम जीव ने आक्षेप किया आपके यहाँ भी तो वैसे ही है आप भी तो अद्वैतवादी हैं, तो आपके यहाँ भी बंद मोक्षा व्यवस्था करने वाले शास्त्र का प्रणन नहीं हो पाएगा समा ने कहा तो वृद्धारण दो श्रुति ला करके दिखाया नहीं होंगे हमारे यहाँ औपाधिक भेद है विशेष सविशेष हो जाता है और अनुपाधिक अवस्था में निर्विशेष है तो ये औपाधिक अवस्था को लेकर के बंद मोक्षादि शास्त्र चरकार हो जाएंगे वृद्धार्णिक में कहा है और अनुपाधिक अवस्था में अद्वैत है ये तो सर्व आत्मूत तत्म कम पश्च्य इत्यादि और ये ही द्वैतमती इतरम संत इत्यादि शब्द है दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ हो जाएगी सांख्यों की नहीं हो सकती ऐसा सिद्धांत रहता है खाली वृद्धार्ण्य में ही नहीं वृद्धारण को दोनों व्यवस्था दिखाई दो मंत्र यहां उद्धरण दिया हुआ है भाग्यकार मानी सविशेष निर्विशेष दोनों प्रकार औपाधिक सविशेष है स्वरूपतः निर्विशेष है निर्विशेष अवस्था में शास्त्र प्रणयन है ही नहीं शास्त्र भी नहीं है गुरु भी नहीं है प्रणयन भी नहीं कुछ भी नहीं अद्वैत अवस्था में किंतु जब विशेष अवस्था में है औपाधिक अवस्था में है गुरु भी है शिष्य भी है शास्त्र भी है स्वर्ग नर्क सब ऐसी व्यवस्था हो जाती है खाली प्रताव में नहीं कहाँ भी कहा कहना चाहते हैं आगे आगे भाष्य टीका नहीं बोलना चाहते टीका देखिए अथर्वणीय मंत्रोपनिषदी जो अथर्वेद में आने वाले मंत्रोपनिषद मंत्रोपनिषद है माने मंत्रोपनिषद माने मुंडक ये तो ब्राह्मणोपनिषद है प्रश्न मंत्रोपनिषदी जो मंत्रोपनिषद अथर्वणीय मंत्रोपनिषद उसमें द्वे विद्य वेदित ऐसा कहा था वहां पर सौनक और अंगिरा के प्रश्नोत्तर के रूप में चला था मुंडक सौनक जी ने प्रश्न किया था कश्मो विज्ञा थे सर्विधम विज्ञान भवती ये प्रश्न था उसका उत्तर में अंगिरा ऋषि ने कहा दे, दे तब्य पराच यो विद्या परा है एक परा विद्या है एक अवरा विद्या है अंगिरा ऋषि ने ऐसा कहा था ये उपक्रम किया वहां यहाँ भी ऐसी स्थिति जैसे वृद्धाग्रम में दो विभाग किया वैसे यहाँ भी दो विभाग है इसके जो मूल है मुंडक है मुंडक ने कहा यह कहा अथर्वणी है मंत्रोपषधि देविदे वेदी तब्य उपक्रम यहां से आरम्भ करके अपर विद्यादादि अपर विद्या का स्वरूप बताया ऋग्वेद इत्यादि व्याकरण जो अंग है सब अंकों के सहित वेद अपर विद्या ऋग्वेदादि रूपा ये जो अपर विद्या क्या है तो ऋग्वेदादि स्वरूप है ऐसा कहा और परातु और पर विद्या क्या है अदृश्य इत्यादि कहा था अदृश्युण जिसमें है के नहीं है ग्राह्य नहीं इत्यादि गुण वाला अदृश्युण प्रत्यस्तभित सर्वद्व परा विद्या पराविद्या कैसे सारे के सारे द्वैत वस्तु जिसमें अस्त हो जाते हैं अतः पराया तथा चरम अधिकमे इत्यादि गुण से कहा था प्रत्यस्तभित अस्तभित हो प्र लगा करके बिल्कुल समाप्त हो गया द्वैत वस्तु विषय द्वैत वस्तु ऐसे ऐसे को विषय करने वाली जो विद्या है ऐसे परा विद्या का स्वरूप बताई तो युक्तिया इस युक्ति से विद्या विषय भेद शास्त्र विद्या और अविद्या का विषय का भेद शास्त्र शास्त्र का इस प्रश्न पर शास्त्र का क्या किया इस अथर्म का आदि शुरू में सूचित कर दिया गया विद्या का विषय अलग है प्रत्यक्ष भेद विषय विषय है वो को समाप्त करने वाली है परा विद्या का विषय में शास्त्र आदि है गुरु है सब है ये यहां भी दिखाया किया है अत्र भी विभक्त है दो विभक्तम भि, विभक्त विभक्ता विभक्ते स्त्रीलिंग में है प्रथमा के दो वचन है यहाँ भी विभक्त है दो विद्या पराविद्या और अपराद्या रूप से माने औपाधिक अवस्था और अनौपाधिक अवस्था दोनों यहां भी है सविशेष निर्विशेष दोनों को बताया है अत्रजा अत्र माने मुंडो परिषद में विद्या विद्या परा परे विद्या और अविद्या परा और अपरा दो विद्या है परा परा परे दो विद्या है दोनों क्यों इति आद शास्त्र आदि में सूचित किया शास्त्र का विषय दो विद्या है इसलिए औपाधिक अवस्था में शास्त्र प्रणयन आदि हो जाएगा और अनौपाधिक अवस्था में गुरु भी नहीं है शास्त्र भी नहीं है, प्रणन आदि की आवश्यकता है, होना भी नहीं है दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ बन जाएगी सांख्यों के यहाँ बनेगी उन्होंने निर्विशेष एक ही माना है पुरुष को तो पुरुष निर्विशेष है तो किसके मोक्ष के लिए बंदा कौन बधा हुआ है जो मोक्ष करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता है गुरु की आवश्यकता है तो शास्त्र प्रणन आदि वहां होने वाला नहीं ये कहा सकता तो विद्या-विद्ये इत्यादि अथक् विद्र विषयभेद सूचित ऐसा होगा तो देखा विद्या विद्य में दो नंबर की टिप्पणी है तीन नंबर विद्या-विद्ये विद्यावे यहाँ विद्या विषय अद्वैते अविद्या द्वैते न उक्त उक्त दिशा का आसादी जिस प्रकार से उन्होंने जो शंका उठाई थी आपके यहां भी शास्त्र पर नहीं होता करके कहा था अद्वैतवाद में भी तो उसको यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं यथाचार जिस प्रकार विद्या विषय अद्वैत विद्या का विषय अद्वैत अवस्था है या ज्ञान का विषय अद्वैत अवस्था है अविद्या विषय द्वैते अविद्या का विषय द्वैत अवस्था है वो औपाधिक अवस्था है उसमें न उक्त विकल्प तो तुमने जो विकल्प की थी वो संभव नहीं उक्त दिशा अवकाश अवकाशम आशा दे वो जो विकल्प करके कहा था आपने पूछा था उस दिशा को अवकाश प्राप्त नहीं कर सकता ये कहा दो नंबर छोटा है यद आत्मा यथा आत्मिकावता प्राणार्थो भी प्रमाणार्थो भी मानस ये कह रहे हैं आपके यहां अद्वैतवाद में भी शास्त्र प्रणाय होता करके बोल रहे हो तो अद्वैतवाद को समझा है तुमने आत्म एक तो समझ करके पूछा ना शास्त्र प्रण नहीं हो करके अद्वैत को जान कर पूछ रहे हो कि अनजान में पूछ रहे हो जानकर ही पूछ रहे हो अद्वैतवाद में भी संभव नहीं कहा तो ये यहाँ सिद्धांत आक्षेप कर रहे उसके बाद आपने आत्म एक तो स्वीकार कर लिया है ये कहते हैं यथा आत्मयकत्व तो अद्विस्तता भवता आप तो सांखे आपने आत्म स्वीकार कर लिया है जब अद्वैत बाद में भी शास्त्र प्रणयन आदि हो नहीं सकता बोलते हो तो अद्वैत को मान के चल रहे हो ना आप भवता प्रमाणार्थ भी अभियोगता शास्त्र जो प्रमाण है उसका अर्थ समझा क्या समझा अद्वैत समझ लिया है अभियोग तो हो जाता स्वीकृत हो जाता है वो प्रमाण का अर्थ शास्त्र का अर्थ स्वीकृत हो जाता है तथा चाहे आत्मयकृति न एवं कल्पना फिर ये हो नहीं सकता अद्वैत में भी हो नहीं सकता करके कल्पना ही नहीं हो सकती क्यों जब अद्वैत को स्वीकार कर लिया तो उसको बताने वाला शास्त्र जो प्रमाण है उसको मान ही लिया है तो शास्त्र प्रमाण मान लिया तो फिर ये कल्पना करने की आवश्यकता ये, ये कल्पना कर तो भाष्य में कहते हैं अतो तो बाध भट प्रवेश हो वेदांत राजण प्रमाण प्रमान बाहु गुप्त यह अपना ही कर्तविषय थी, थी। इसलिए देखो ये जो तार्किक बात जितने भी है तार्किक जितने भी है तार्किकों का बाद जो कथन है तार्किक बाद के तार्किक बाद का जो भट्ट है सेना है भट्ट मान सेना तो तार्किक बाद भट्ट सेना होता है जितने भी तार्किक जितने भी पड़े हैं जो सेना हो ये सेना का प्रवेश यहां नहीं हो सकता कहा वेदांत राज प्रमाण बाहुभुप्त है आत्मकत्व विषय यह आत्म एकत्व विषय आत्म एकत्व विषय कैसा है वेदांत राजण में प्रमाण राज ऐसा अर्थ करना वेदांत सबसे बड़ा प्रमाण है प्रमाणों का राजा है प्रमाणा नाम राजा राज प्रमाण ऐसा है यहाँ यद्य प्रथमान निर्दिष्ट समाज उपसर्जन सूत्र है प्रथमान निर्दिष्ट होगा समाज में उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जन पूर्व जिसके उपसर्जन संज्ञा होती है पूर्व होगा तो प्रमाण प्रमाणानाम राजा बोलेंगे तो राजा प्रथमांत है निर्दिष्ट पहले बनना चाहिए राज कि राज दंताधीश परम ऐसा करके किया है प्रमाण राज क्योंकि तो प्रमाणी समास करना है तो ष्टी सूत्र प्रथमांत है वहां प्रमाण को पहले रखना था किंतु यहां पर राज को पहले रखा राज परम, तो है तो वेदांत प्रमाण जो राजा है, है। प्रमाणों का राजा जो वेदांत है प्रमाण नाम राजा प्रमाण राजी समास करना उसके बाद वेदांत सो प्रमाण राज्य करना कर्मधार्य करना वेदांत जो प्रमाणों का राजा है सारे प्रमाणों का राजा वेदांत प्रमाण है उसके बाहु के द्वारा हाथों से जो गुप्त है रक्षित है कौन अद्वैत मत उसके हाथों से रक्षित है प्रमाणों का राजा वेदांत के बाहु वेदांत के हाथों से जो रक्षित गुप्तमणि मन रक्षित यह आत्मयकत्व विषय उसके द्वारा जो रक्षित आत्मिक विषय में इन सेनाओं का प्रवेश नहीं हुआ किन सेनाओं के जो तार्किक बाद भट सेना भट्ट सेना होता है इनका प्रवेश हो नहीं सकता ऐसा कहा तार्किक बाद भट्ट चार नंबर की टिप्पणी बाद चाट भट ऐसा दिया है चार्ट मान क्या चोर तार्किक चोर ये बोलना चाह रहा है चाटस चौर विश्वासघात चार शब्द अगर दो होता है चोर भी होता है और विश्वासघात भी होता है या तार्किक बाल का अर्थ कहे चाट पाठ है चाट होगा तो चोर है विश्वासघात है उनके यहाँ प्रवेश हो नहीं सकता क्यों ये वेदांत भी प्रमाण जो राजा है वेदांत प्रमाण का राजा जो वेदांत के हाथों से रक्षित जो आत्म विषय तो है उसमें इनका प्रवेश होना संभव नहीं ये ये आगे फाश में कहते हैं अविद्यादि कर्तृत्व साधना के भावो दोषो कर्तृत्व परे रूप था आत्मा अन्य कर्तृत्वादि दोषस्त इसलिए अभी दो दोष और उन्हें सांख्यों ने दिया था क्यों क्या दोष दिया था एक तो आत्मा अकेला है आपके यहाँ तो सृष्टि कैसे करेगा सृष्टि के लिए अकेले व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता साधन चाहिए साधन साधन का अभाव है सृष्टि के अवस्था में आत्मा पूर्व अवस्था में आत्मा अकेला है अद्वैत है आपके यहाँ तो कैसे सृष्टि कर सकता नहीं कर सकता आत्मा इसलिए प्रधान ही सृष्टि करता है इसलिए कर, करता प्रधान है ये उनका पर उसका कर्म है ये ऐसे शब्दों के द्वारा क्या सिद्ध होता है अविद्यात नाम रूपोपाधि कृत अनेक शक्ति साधन कृत भेद देखो आत्मा एक होने पर भी अनेक साधन वाला भेदभाव हो जाता है किस में अविद्या एक शक्ति है उसके पास ये कह रहे ये ना, नाम रूप अविद्या के द्वारा बनाया गया जो नाम रूप आकृति और नाम तत्त आकृति तत्व नाम है इस उपाधि कृत उपाधि से आने वाले अनेक शक्ति साधन भेद अनेक शक्ति के शक्ति रूपी साधन है उसके पास अब आत, उस आत्मा के पास होने से भेदवत् भेद होने से ब्रह्म सृष्टि आदि कर्तृत्व साधनादि अभाव दोष और प्रत्युक्त वेदित ब्रह्म में सृष्टि आदि कर्तृत्व में साधनादि अभाव जो दोष दिया था वो भी खंडित हो जाता है वो दोष भी नहीं रहेगा क्योंकि अविद्या है अविद्या के द्वारा नाम रूप उपाधि बनाया जाता है तो उसके कारण से ब्रह्म सृष्टि कर सकता है विद्या के माध्यम से परय रूपता आत्मा अनर्थ कर्तृत्व यह भी कहा था अगर चेतन करता चेतन को कर्ता मान लिया जाए प्रधान को रमान करके पर ही मैंने शांख्य ही कहा था तो अपने लिए अन्य खड्डा कौन खो देगा गिरने के लिए चेतन तो जानकार होता है तो कैसे वो सृष्टि करेगा सृष्टि करना मैंने स्वयं फंसना है उसने नहीं कर सकता ये कहा था वो दोष भी खंडित हो गया अविद्या के द्वारा हो जाता है ये कहा टीका चलेगा सर्वशंका नाम श्रुति प्रमाण्य निराशा जितने भी शंका है श्रुति प्रमाण के द्वारा ही खंडित हो जाते हैं है। जितने भी शंका तार्किक जितने भी, कोई भी है अद्वैत बाद में श्रुति से ही खंडित हो जाता है हमें युक्ति लगाने की जरूरत नहीं है अद्वैत बाद सर्वशंका जितने भी जितने भी शंकाए हैं उनका श्रुति प्रामाण्य श्रुति प्रमाण के द्वारा ही निराशात खंडित होने से तार्किक उत्प्रेक्षित शंका सुख श्यापी नात्र प्रवेश इति तार्किकों के द्वारा उत्प्रेक्षित कल्पित कल्पित जो शंका सुख है शंका का अग्रभाव लेका हाँ। तो क्या शंका का ले भी नहीं यहां प्रवेश कर नहीं सकता निराशा तार्किक उत्प्रेक्षित तार्किक की कल्पना है खाली अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा है उनको उसमें बोलते हैं जैसे सोचे वैसे बोल हैं उत्प्रेक्षित कल्पना उनके संका, शंका शुक्र तो क्या शंका के अग्रभाग भी लेश भी लेकिन ना वेदांत के विषय में उनका प्रवेश होना संभव नहीं है आत्मा के विषय में उनके प्रवेश होना संभव नहीं यह कहना चाहते हैं कि टिप्पणी इधर शंका सुख श्यापी पांच की टिप्पणी सुको स्त्री एक सम्रेट अमर अमरकोश कार ने ऐसा कहा है ंग में प्रयोग नहीं होता अस्त्री पुलिंग है या होगा होगा होगा में में नहीं अस्त्री, में नहीं अस्त्री और अग्रभाग अर्थ में भी होता है यह तीनों हुआ है माने कर्मचारी समाज करके द्वंद्व समास करके दिखाया है लक्ष तथा तीक्त ऐसा करना विग्रह करना तथा इति है तो क्या शंका का लेस भी गंद भी इसमें टिकने वाला नहीं है। सारे शंका का समाधान यहाँ पर वेदांत प्रमाण से होता है शास्त्र प्रमाण से होता है इसलिए एक राज प्रमाण राजण में प्रमाणराज इत प्रमाणराज ऐसा अर्थ करना क्योंकि दंता राजदंतादिशु परम ऐसा सूत्र है व्याकरण में जो पूर्व निपात के योग्य होगा वहां दंता राजदंतादिगण में जो आते हैं पर निपात कर दिया जाता है जैसे दंता नाम राज दंतराज होना था किंतु राज गीता के नवम अध्याय भी वैसे ही है इदम तोयतम प्रवक्षा मन शुभ ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञा मोक्ष से सुभात है सुभाविद्या राज राजगुम राज पवित्रम मितभुतम प्रत्यक्ष धर्म सुसुखम करतुम अप्यय ऐसा कहा राज विद्या राज विद्या का अर्थ जैसे सठी समाज दिख रही वहां राजा राज्य विद्या राजविद्या राजाओं की विद्या है अन्य की नहीं अर्थ हो सकता है राजा राजभी राजाओं के द्वारा रक्षित ऐसा हो सकता है तो ऐसा नहीं वहां पर राज है, राजा राजविद्या, विद्याओं की राजा है यह बताऊंगा विद्याना ऐसा है राजगुह गुहम राजा राजगुह राज राज जितने भी गोपनीय वस्तु उनमें से राजा है श्रेष्ठ है उसको राजगुह कहा नहीं कि राजविद्याद्या राजविद्या ये राजाओं की विद्या बाकी का नहीं ऐसा अर्थ नहीं विद्याओं के राजा को राज विद्या बोला जाता है इसी प्रकार यहां भी प्रमाणानंद राजा राज प्रमाण ऐसा है यहां परम ये सूत्र लगा हुआ है अर्थ निकालना पड़ेगा प्रमाणों का राजा क्योंकि राजाओं का प्रमाण नहीं प्रमाणों का राजा यह अर्थ करना यह टीकाकार प्रमाण राजा राजतंत्रादित्व पर निपात है पूर्व निपात के योग्य को पर कर दिया ये क्या वेदांत प्रमाण में व राजा इजा वेदांत प्रमाण वास्तव में राजा तो नहीं है राजा जैसा है सबसे बड़ा है जैसे राजा जो बोलते वो हो होता है इस प्रकार उपनिषद आदि मंत्र जो बोलते सबको चुप होना पड़ता है, है।, है। वेदांत प्रमाण राजा व राजा ब्रमा राजा इजा वेदांत प्रमाण ही राजा जैसा राजा है वास्तव में राजा तो नहीं जैसे राजा होता है सब उसके नीचे होते हैं उसी प्रकार है सर्वोपरी होता है उसी प्रकार ये भी है राजा तद बाह उसके हाथ उस माने वेदांत रूपी जो प्रमाण का राजा है उसका हाथ बाह बहुवचन है उनके बाहुएं बाहू गुप्ता में बाहव गुप्त ऐसा बाह तद उक्त न्याय या उसके हाथ क्या है उसमें कही गई युक्तियां वेदांत में कही गई युक्तियां जितने भी हैं उसके हाथ हैं न्याई या, न्याई या, उसके उसमें कहे गए वेदांत में कहे गए जो न्याय है युक्तियां ये सब उनके हाथ है उन युक्तियों से गुप्त रक्षित है ये आत्मिकत्व विज्ञान आत्मकत्व उससे रक्षित है प्रमाणों का राजा जो वेदांत में जो युक्तियां आई है उस युक्तियों के द्वारा जो सुरक्षित है आत्मिकत्व विज्ञान उसमें इनका प्रवेश होने नहीं सकता कहा आत्म एकत्व उससे द्वारा गुप्त कौन है आत्मकत्व ही है आत्म एकत्व गुप्त है एवं विषय यही विषय विषय देश है माने आत्म एक अर्थ है यहाँ विषय माने देश लेना है विषय जैसा देश क्योंकि देश की रक्षा होती है विषय की रक्षा नहीं होती है देश लेना आत्म देश देश देश रक्षणीय क्यों रक्षणीय कहा वेदांत गुप्त गुप्त मान्य रक्षणीय देश रक्षणीय करना विषय देश का देना कहा सर तार्किक माने योधर योद्धा सेना तार्किक भट्टर योधर योद्धाओं के द्वारा न प्रवेश आत्मिक देश में उनका प्रवेश संभव नहीं है, है। आत्मिक तो देश में उनका प्रवेश हो नहीं सकता न प्रवेश प्रवेश देश नहीं है होता प्रवेश करने के नहीं है ऐसा करना कहा पूर्ववादी उत्तम दोषम निराकर पूर्ववादी ने दो दोष लगाया था एक तो वो की साधन कोई साहिने आत्मा के पास उस चेतन के पास इसलिए चेतन को कर्ता मानना ठीक नहीं है प्रधान को कर्ता मानना अच्छा होता है उसके बाद तीन तीन अवयव है सतगुण रजगुण तमगुण अवय है सृष्टि के पूर्व अवस्था में वो तो सृष्टि कर सकता है प्रधान आत्मा के पास कुछ भी नहीं है साधना भाव दूसरी बात चेतन अगर सृष्टि करे तो अपने आप के लिए नुकसान हो ऐसा सृष्टि नहीं करेगा जड़ प्रधान कर सकती है कर सकता है प्रधान तो उसको क्या लेना देना ले है कोई भी खड्डे में जाए चेतन तो नहीं कर सकता तो इसलिए भी आत्मा को पुरुष को कर्ता मानना ठीक नहीं इसलिए हम केवल भोगता मानते हैं करता नहीं मानते शांतियों का कहना था उसका खंडन करना चाह रहे हैं पूर्ववादी उत्तम दोषम कहा पूर्ववादी सांख्य है उसने दो दोष दिया था उसका खंडन करते हैं में। क्या कहा? एते नो, कहा। तो यही युक्ति है इनका प्रवेश हो नहीं सकता द्वैतवादियों का यही युक्ति के द्वारा अविद्यात राम रूपाधि उपाधि अनेक शक्ति साधन भेद अनेक साधन भेद हो जाता है आत्मा के पास अविद्या के द्वारा रचे गए जो नाम रूप है उस नाम रूप के द्वारा बने हुए अनेक शक्ति साधन है उसके पास अनेक प्रकार की शक्ति जितने आकृतियां अलग अलग शक्ति उनकी उस शक्ति रूपी साधन होने से ब्राह्मण सृष्टि आदि कर्तृत्व साधनादि भावो दोषो प्रत्युक्त प्रत्य। वेदित प्रत्य। तो व्य ब्रह्म के सृष्टि करने में साधन आदि नहीं है कहना जो दोष दिया था सांख्यों ने वो खंडित हो गया और दूसरा परेर उपर्थन अनर्थ दोष ने कहा था आत्मा को अनर्थ नहीं करेगा करे करना कर है दोष भी खंडित हो गया और उपाधि वेद से ऐसा सृष्टि होता है एक उत्तर रहेगा ठीक है उपाधि कृता अनेक सा, सत्य साधना च उपाधि के द्वारा बनाए उपाधि माया है उसके द्वारा हुआ जितने भी अनेक शक्तियां हैं, साधन हैं अनेक अनेक साधन होने से तत्कृत अनेक शक्ति और साधन के द्वारा किया गया भेदस्य भेद है अनेकत्व से भेद भी अनेक होने से सब आदि सब है तो सिर्फ जाति कर सकता है आत्मा एक आत्मा आत्मा रो यो अनर्थम संसार है आत्मा चेतन सृष्टि नहीं करेगा अपने लिए अनर्थ कोई भी नहीं कहेगा ये उपाधि का कहना है तो आत्मा का अनर्थ क्या है संसार आप अनर्थम यो अनर्थम संसार है तत्कर्तृत्व माने ऐसे संसार कर्तृत्व आत्मा नहीं कर सकता ऐसा कहा था वो भी खंडित हो गया उपाधि के कारण कर सकता है स्वयं तो प्रवेश करेगा नहीं जीव रूप से प्रवेश होना है संसार में कौन फंसेगा जीव रूप से फसेगा स्वयं नहीं होता यही बोलना चाहेगा आदि आदिशब कर्तवादि दोष प्रत्युक्त इसमें आदि शब्द लगा है आदि शब्देना आदिशब होने से भी सृष्टि नहीं कर सकता भी दोष था एक ये उसको कुछ इच्छा ही नहीं कोई चाहना ही नहीं सब मिला हुआ है अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति के लिए कुछ कर्म करता है व्यक्ति आत्मा को कोई अप्राप्त नहीं है आप काम है प्राप्त काम है जितने भी विषय है मिला हुआ ये भी एक दोष है सृष्टि क्यों करेगा प्रश्न था वो भी खंडित हो जाता है ये कहा। आप तक, आप, तो आप तक तक आदि शब्द सही लेना, है ना प्रयोजना, प्रयोजना अपेक्षा प्रयोजन की अपेक्षा भी नहीं ये शंका उठाई थी पूर्व आदि ने संग्रहता ये भी संगित हो जाता है वो भी खंडित हो जाता है कल्पनाया स्व्यतिरिक्त से जीव क्योंकि वहां पर आप तकाम वो आपदाम होने पर भी कल्पना से अपने से अतिरिक्त जीव है उसके लिए सृष्टि करता है ठीक है कल्पना या से, से जीव उपाधि के कारण से कल्पना से अपने से भिन्न जीव हो जाता है इस संसारों तसारो वो जीव के लिए संसार जीव का संसार है आत्मा का नहीं सत्ता आत्मा का नहीं एक टिप्पणी तीन दो नंबर तीन नंबर टिप्पणी अच्छा कल्पना वेदादि विषय का आहारी ज्ञान रूपयाव है ईश्वर को ज्ञान है होते होते प्रयोग कर रहे ऐसा शब्द आहारी ज्ञान का हैं को जानबूझ करके दूसरे तरह से बोलना होते हुए वो भी नहीं है समान बोलना आहारी ज्ञान है वो इतिया वेदादि ज्ञानम दृष्टु अनपेक्षव जनक तुम निर्देश भेदादि ज्ञान की अपेक्षा न करके भी एक दिया जाता है मतलब आत्मा सृष्टि कर सकता है उपाधि भेद न होने पर भी सृष्टि कर सकता है ऐसा अविद्या तो है बाकी कोई अनेक शक्ति अनेक भेद होने की आवश्यकता नहीं स्वप्न दृष्टा का दृष्टान्त से किया जा है स्वप्न कितने व्यक्ति होता अकेला ही होता है सारी सृष्टि कर लेता है इसी प्रकार की सृष्टि है मिथ्या ये कहते हैं भेदादि ज्ञानम अनपेक्षा माने उपाधिकृत भेदादि ज्ञान की अपेक्षा न करके भी निद्रया एक दृष्ट जैसे स्वप्न सौ, द्रष्टा का निद्रा से ही स्वप्न जनक तो हो जाता है एक निद्रा रूपी दोष से हो जाता है तो यहां महानिद्रा है अविद्या है उसी के कारण हो जाता है सर्वव्यवहार इत्यादि शब्द है टीका में आएगा आगे सर्वव्यवहार तदीय कर्म फल दानार्थम आप सृष्टि आदि प्रवृत्ति संभव तदीय कर्म फल दानार्थम तदीय जीव से जो जीव है जीवों का जो कर्म का फल है पहले जीवों में कर्म करके बैठा है सारे जीव कर्म करके बैठे हैं और उनको अगर दिन भर मजदूरी किसी ने की हो और उनको शाम को अगर नदिया जाए तो क्या स्थिति हो जाएगी हल्ला मचाएंगे तो पूर्वजन्म में कर्म करके बैठे हुए हैं सुभाष कर्म करके बैठे हुए हैं तो उनको फल देने के लिए काम करता है तदीय एक आह अच्छा तदीय कर्म फल तो जीवों का ही कर्म का फल देने के लिए अपना प्रयोजन नहीं है आप तो काम है फिर भी जीवों के उपाधि के कारण जीव है तो जीवों के कर्म फल को दान देने के लिए चाहे आप तो आपकी सृष्टि आदि प्रवृत्ति समझ आप्तकाम तो की भी सृष्टि आदि में प्रवृत्ति हो सकती है संभव है एक आहार सर्व से स्वप्न तुल्य दृष्टान सर्वव्यवहार से स्वप्न शोपन तुल्य स्वप्न सर्वम गोपे कैसे स्वप्न में एक एक व्यक्ति सब कुछ कर सकता है वहां पर किसी साधन की अपेक्षा नहीं है स्वतः हो जाता है ठीक इसी प्रकार सर्वमति सारे हो जाते सूत्र भाष्यादी परिहरता इसलिए ब्रह्म सूत्र आदि में भाष्य आदि में ये सब परिहार खंडित हुआ है अकेले व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता सब खंडित हो चुका है ये बोला पांच की टिप्पणी परिहृ यथोक्त दोषाहष यथोक्त दोष परिहिरता जो सांख्यो ने जो दोष दिया था वो खंडित हो गया है ब्रह्म सूत्र आदि भाष्य आदि में सब खंडित हो चुका है ऐसा कहा आगे सांखे न स्वपक्ष पुरुष शब्द से, से उपति होता ने कहा था देखो प्रधान में पुरुष शब्द का प्रयोग भी हो जाता है एक्षण का भी प्रयोग हो जाता है चेतन से सृष्टि तो चेतन को कर्ता मान ही नहीं सकते हैं वो खंडित किया और प्रधान में घट जाएगा राजा के सब कुछ करने वाले जो सेवक होगा उसको राजा बोल दिया जाता है तो कर्तव्य तो हो जाएगा दूसरी बात एक क्षण कर्तव्य तो आ जाएगा अच्छा और पुरुष शब्द का प्रयोग पुरुष जैसे काम करती है करता है प्रधान इसलिए पुरुष शब्द से बोल दिया उसको उसी प्रकार काम करने से बंध मोक्षा आदि व्यवस्था करके काम कर रहा है किस जीव को कब तक बंधन देना है कब तक मोक्ष देना है रजोगुण तमुगुण विशिष्ट होकर के बंधन देना है शतुगुण विशिष्ट होकर के साधना करवा करके उसी को मोक्ष मुख, भी देना है प्रधान ही करेगा सब कुछ अविद्या कराती है साधन कब होता है अविद्या काल में तो होता है शब्दगुण के सहारा दे करके उसको मुक्त भी करने वाला वही है प्रसव प्रति इत्यादि योग सूत्र में दो तरह की बातें आती है दो तरह की बातें हैं सब मानते हैं इस बात को सब कुछ वही प्रदान करता ये एक सांख्य ने कहा था सांख्य न स्वपक्ष सांख्यो ने कहा था अपने पक्ष में अपने पक्ष में पुरुष शब्द से क्षणस होता पुरुष शब्द के भी उपपत्ति युक्ति बताई थी और क्षण का भी युक्ति बताई थी सिद्धि हो जाती कहा था पुरुष शब्द भी प्रधान में प्रयोग हो सकता है और क्षण करना ये भी हो सकता है करते तो भी संभव है कहा था ताम तामु निराकर उपपत्ति को अनुवाद करके उन्होंने जो युक्ति बताई थी उसी युक्ति को ताम उपपत्ति उपपत्ति को ही अनुवाद करके खंडन करते खंडन करते हैं उसको अनुवाद करते हैं मासी क्योंकि जो जो दोष दिया था जो जो कहा था का भाष्यकार है कुछ भी छोड़ते नहीं है वो भूले हुए नहीं होते ऐसा ऐसा ऐसे शब्द तो कहा था उसने अब समय आ गया उसका उत्तर दे रहे भाष्य में खंडन करने जा रहे है। हैं यस्तु करके कहा भाष्यकार लिखते हैं यस्तु दृष्टान्तो जो दृष्टांत तो दिया था प्रधान के बारे में सांख्य ने राज्य सर्वाधकार करते उपचारा राजा के सब कुछ करने वाला जो तो भृत्य होता है उसमें कर्ता का गौण प्रयोग होता है जैसे होता है इस प्रकार पुरुष के लिए सब कुछ करने वाला कौन है प्रधान है उसमें प्र, पुरुष, पुरुष है। राजा, राजा बोलना कर्ता बोलना उसको यहां वो ठीक नहीं है जो आशी बात कर यहाँ पर ठीक नहीं वो प्रधान ने कहना ठीक नहीं यहाँ ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं स इच्छा चुत मुख्या प्रमाण भूता अगर प्रधान को ही कर्ता मानेंगे कर्ता मानेंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी तो प्रमाण भूता है इसके मुख्यार्थ बाधित हो जाएगा क्यों शब्द सा, पहले मंत्र में पुरुषा शब्द है उसी को सद से लिया जाता है तो मुख्य अर्थ का बाद हो जाएगा मान प्रधान में घटाने लग जाएंगे जो मुख्य अर्थ चेतन में लेना था उसका बाधित होना है एक अर्थ च्रह इति ये जो श्रुति है इस का मुख्यार्थ बात अगर प्रधान में घटा लग जाए तो स्तुति का मुख्य जो अर्थ आना चाहिए, चेतन पुरुषब्द का अर्थ चेतन है तो वह इसका बाधक होने से प्रमाणभूत आया और स्त्रु कैसे प्रमाण स्वरूप है, है। यह नहीं कि अप्रामाणिक नहीं प्रामाणिक है प्रमाण है तो उसका लग मुख्यार बाद मुख्यार्थ का बाद होगा तत्र गौणी कल्पना गौणी कल्पना वह जाती है जो मुख्यार्थ संभव न हो जहां तब कल्पना की जाती है तत्र ही गौणी कल्पना वहीं पर गौणी कल्पना की जाती है शब्द से शब्द की गौणी कल्पना कहा की जाती है यत्र मुख्य अर्थ तो न संभव होती जहां पर मुख्य अर्थ संभव न हो वहां गौणी कल्पना की जाती है अगर पुरुष में नगरता किसी तरह कहीं घटाना पड़ता तो लोग प्रधान में घटा लेते पुरुष में घट रहा है शिक्षा चक्रे औपाधिक वेग से शिक्षण भी करेगा सब कुछ करेगा घट रहा है क्यों वहां गौण में जाना तत्र ही गौणी कल्पना शब्द से शब्द की गौणी कल्पना कहा की जाती है वहीं पर की जाती है यहा मुख्य अर्थ न समझ जहां पर मुख्य अर्थ संबल न हो वहां गौणी कल्पना होती और यहां तु मान प्रकृत वाक्य में यह तुम प्रकृत वाक्य इत्यादि का इसमें है दो नंबर टिप्पणी है ना यह तुम्हें एक नंबर कर्तरी वृत्य कर्तरी वृत्य इत्यादि अर्थ कल्पना राजा कर्ता वृत्यु असो राजा जैसे एक सेवक को राजा शब्द का प्रयोग कर दिया कर जाता है राजा का सब कुछ करता आज्ञाकारी है राजा बोल दिया जाता है ठीक इसी प्रकार प्रधान पुरुष के लिए सब कुछ करने वाला है इसलिए उसको कर्ता शब्द का प्रयोग हो गया इत्यादि प्रयोग होगा पूर्वाजी ने कहा था उसको लेकर राशि कारण माने प्रकृतिवाद के हेतु सर्वज्ञरम आदायधिकम मुख्यम संभव या तो ईश्वर को लेकर के इक्षणाधिक सब कुछ हो सकता है मुख्य ही हो सकता है फिर गौण में क्यों जा रहे प्रधान को लेने के लिए गौण प्रयोग मानना पड़ेगा तो या मुख्यत्थ संभव है यह कहा प्रकृत वाक्य सही चक्र इत्यादि जो प्रकृत वाक्य मुख्य वाक्य है इस वाक्य में तो सर्वज्ञ आधार सर्वज्ञ को लेकर सब कुछ हो सकता है तो हो सकता है पुरुष शब्द का प्रयोग हो सकता है कहा टीकाकृता तो टीकाकार यहाँ कुछ अलग प्रकार से बोलने वाले हैं ये तु के इ के इ शब्द के ऊपर कुछ अलग प्रकार बोलेंगे टीकाकार तो क्या बोलेंगे? बोलेगा टीकाकर्ता ईश्वर कर्तृत्व पक्षे इति उत्तर भाष्योक्ति भाष्योक्तिवृद्ध प्रधान पक्षे इति यह पदम व्याख्यात टीकाकार क्या कहना चाहते हैं आगे भाष्य के अंतिम में आने वाला है ईश्वर कर्तृत्व पक्ष उपपन्ना ऐसा शब्द आएगा उसको लेकर के यहाँ यह शब्द का प्रयोग प्रधान में घटाने इसमें घटाना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं टीकाकृता तो ईश्वर कर्तव्य उत्तर भाष्योक्ति में आगे भाष्य ऐसा आएगा षय की पंक्ति आएगी क्या ईश्वर कर तृत्व पक्षे तो सर्व उप ऐसा शब्द भाषा के अंतिम में है उसको लेकर टीकाकार क्या मानते प्रधान हैं प्रधान पक्षी पदम ये जो यह पद का था प्रधान पक्षे ऐसा टीकाकार ने व्याख्या की है ऐसा यदि अवध ऐसा जानना चाहिए कहा मान यह वो यह कारकृत वाक्य ये मुख्य अर्थ ये प्रकृत वाक्य में क्या है क्षाचक्र इस वाक्य की बात है ये यही संभव है कहा तो कहाष्य में कहा यह अचेतन से मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा कर्त कर्म देश काल निमित्त अन्दमोक्षादी फला नियत पुरुष प्रति प्रभति नोपद्यते प्रकृत वाक्य में आदि में सांख्य घटाना चाहता था बंद मोक्ष देने वाली सब सा कुछ प्रदान है करके संभव नहीं क्यों यह तो अचेन से वो अचेतन है कौन प्रधान अचेतन से मुक्त बद विशेष अपेक्षा है देखो किसको बंधन में रखना है किसको मुक्त करना है वो चेतन समझेगा या अचेतन समझानेगा उसको चेतन का कहा अचेतन कहा से जानेगा क्योंकि ये व्यवस्था करने अपेक्षा करके अपेक्षाकृत तो व्यवस्था है क्योंकि कौन बद किसको बंधन में रखना है किसको मुक्त करना है तो व्यवस्था यह तो अचेतन से प्रधान से जो अचेतन प्रधान है उसका है तो तो मुक्त बद्ध पुरुष विशेष अपेक्षा मुक्त पुरुष और बद्ध पुरुष की विशेष तो तो अपेक्षा से जो किए जाने वाले कार्य है अपेक्षया तो कर्त कर्म देश काल्त तो अपेक्ष दूसरी बात किस कर्ता ने किस कर्म को किस देश में किस काल में किया है किस कर्ता ने किस कर्म को किस देश में किस काल में किया है उसका अनुरूप खल देना है उस कर्ता को उस देश में उस काल में उस कर्म के अनुरूप फल देना है तो प्रधान को कैसे पता लगता है अचेतन है अचेतन से अचेतन, अचेतन है एक कहा दो बातें बताई आज कहा तो बद्धभूति मुक्त की व्यवस्था के अपेक्षा करके काम होना है सृष्टि आदि करना और दूसरी बात कर्तिकर्म देश काल निमित्त अपेक्ष कर्ता कर्म देश काल कौन सा करता है क्या कर्म किया है किस देश में किया है किस काल में किया है ये चारों बातों की अपेक्षा रखनी होगी फल देने के लिए निवित अपेक्षा या चाहिए इस निमित्त की अपेक्षा से बंद मोक्ष आदि फलार्था बंद मोक्ष आदि जो प्रयोजन है फल माने प्रयोजन प्रयोजन के लिए नियता पुरुषम प्र, प्रवृत्ति नौपत्र नियत जो प्रवृति है पुरुष के प्रति प्रधान की से अचेतन से प्रवृत्ति न नो अचेतन प्रधान है उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि जिसको फल देना है एक तो चाहिए बद्ध मुक्त पुरुष की जानकारी होनी चाहिए दूसरा कर्ता कर्म देश काल ये सब की जानकारी होनी चाहिए अचेतन प्रधान में, में प्रवृत्ति नियत प्रवृत्ति होना आकस्मिक कभी हो जाए अलग बात है किन्तु तो नियत प्रवृत्ति होना संभव नहीं ये भाष्यकार आगे कहते हैं यथोक्त सर्वज्ञ ईश्वर का अत्य पक्ष है जो तो हमने जो तो बताया तरीका बताई है यथोक्त सर्वज्ञ कर्तृत्व पक्ष है तो ईश्वर को कर्ता जब मानेंगे चेतन को कर्ता मानेंगे उस पक्ष में सब हो जाएगा बंद पोक्ष व्यवस्था भी बन जाएगी किस कर्ता ने किस कैसा कर्म किस देश में किस काल में किया सारे क्योंकि ईश्वर जानता है सारे व्यवस्था बन जाएगी प्रधान पक्ष व्यवस्था नहीं बनेगी इसलिए प्रधान को नहीं ले लेना यहाँ सहीक्ष में कोई पुरुष को लेना चेतन को लेना क्योंकि गौण प्रयोग करना पड़ेगा बोला था गौण प्रयोग वही होता है जहां मुख्य अर्थ न हो संभव हो यह मुख्य अर्थ संभव है ये कहा ठीक हमें कहते हैं यजमान प्रस्तर इत्यादि उपचारों दृष्टि आशंख्या सांख्य बोलता है महाराज गौण प्रयोग भी जगह जगह देखा है हमने कहा पुरुष शब्द का और एक का प्रयोग ईक्षण करता है पुरुष शब्द प्रधान में प्रयोग किया जाए गौण प्रयोग है राजा के सब कुछ करने वाले वृत्य को राजा बोलना गौण प्रयोग ऐसा ही है कहा तो इन्होंने कहा नहीं तो बोलता है हो सकता है गौण प्रयोग बोलता है देखो यजमान प्रस्तर ऐसा बोला जाता है में, में बात क्या है यजमान कुषा के मुष्टि है दर्व मुष्टि कुषा के मुष्टि है ऐसा कहा माने होता क्या है वहां यजमान की प्रशंसा के लिए कहा एक भूमि में झाड़ू लगाता है मार्जन करता है कुषा से तो ये तो कुशा है पवित्र वस्तु है यजमान यज्ञ भूमि को साफ करने वाला है ऐसा कहा गया हो, है अर्थवाद वाक्य यजमान प्रस्तर प्रशंसा में है यजमान प्रस्तर इत्यादि उपचारों दृष्टि की इसमें कौन प्रयोग उपचार में कौन प्रयोग दिखाई दिया है सांखे बोलता है जैसे यजमान प्रस्तर में यजमान कोई धर्म तो नहीं है ना धर्म न होने पर भी धर्म कह दिया ठीक इसी प्रकार प्रधान को चेतन काना बन जाएगा ये देखा है गौड़ प्रयोग देखा है ऐसा कहता है प्रस्तरा मुष्टी। कुछ मुष्टी होती है भूमि को मार्जन करने के लिए बनाया जाता है साफ सफाई के लिए झाड़ू उसको कहते हैं प्रस्तरा तो यजमान प्रस्तरा वो तो है हाँ धर्म तो है हाँ ही नहीं तो किंतु प्रयोग हुआ है उसकी प्रशंसा के लिए ये पवित्र है कहने के लिए जैसे दर्भ की पुष्टि पवित्र है कि भूमि को मार्जन करने के लिए वैसे ये भी पवित्र है ये के लिए होता है ठीक इसी प्रकार प्रधान में गढ़ जाएगा कहा तो कहा तत्रही ही गौणी कल्पना भाष्यकार बोलते हैं देखो भाई गौणी कल्पना वहां करने जब यजमान प्रस्तरा आया तो वहां तो मुख्यार्थ लेना संभव नहीं है यजमान कहीं कुशा की पुष्टि हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसलिए गौण प्रयोग करना पड़ेगा उस अर्थवार मानना होगा तत्र ही गौणी प्रयोग इत्यादि कहा था भाष्यकार ने कहा था तत्र ही गौणी कल्पना शब्द शब्द की गौणी कल्पना वहीं की जाती है ये मुख्यार्थन न संभव जहां मुख्यार्थ संभव न हो वहां गौणी कल्पना यहां मुख्यार्थ संभव है चेतना आत्मा है पुरुष है होते हुए उसको कर्ता मानने की आवश्यकता क्या है सीधा सीधा पुरुष शब्द से बोल रही श्रुति पूर्व मंत्र पुरुष शब्द है ये कहा टीका न प्रधान पक्ष न केवलम एक क्षण श्रुति अनुपत्ति वस्तुतः तस्त सृष्टित्व तो न संभवती प्रधान पक्ष में सांख्य पक्ष में प्रधानवादी है उनके पक्ष में केवल यही मानना के की, नहीं मानना कि ईण की ईक्षण श्रुति अनुपत्ति नहींक्षा चक्रुति नहीं घटता है घटती ये बात नहीं दूसरी बात भी है क्या है ये सृष्टित्व अपनी न संभवती तस्य मान प्रधान सृष्टि जगत सृष्टित्व भी नहीं रहेगा नहीं हो सकता है ये भाष्यकार करते करके कहा भाषा जगत सृष्टि करने के लिए किसको बंधन रूप रख में रखना है किसको मुक्ति देना है ये दोनों की विचार होना चाहिए और किस करता ने किस देश किस कैसा कर्म किया किस देश में किया किस काल ये भी विभाग को जानने वाला होना चाहिए तो प्रधान को पता है क्या जड़ को नहीं पता इसलिए सृष्टि करना भी संभव नहीं यही भाष्यकार ने कहा था सृष्टि तो मैं न समझेगा यह तुम्हारे प्रकृत वाक्य तो प्रकृत वाक्य सही इत्यादि जो अचेतन प्रधान है अचेतन से प्रवृत्ति लोगों को अत्यत वहां ले जाकर अन्य करना है अचेतन तो प्रधान है उसकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं कहा प्रवृत्ति होना बद्ध मुक्त पुरुष विशेषापेक्षा या प्रवृति क्योंकि जो सृष्टि के लिए प्रवृत्ति होना है तो प्रवृत्त होना हो तो बद्ध मुक्त पुरुष की विपक्ष विशेष की अपेक्षा होनी चाहिए कौन बद्ध है कौन मुक्त करना है दूसरी बात कर् कर्म देश काल निमित्त अपेक्षा सृष्टि तभी होती है कर्ता किस कर्ता ने उसी प्रकार अभी बनाना है नई वस्तु सृष्टि करनी है पहले किस कर्ता ने कैसा कर्म किया किस देश में किया कैसे काल में किया उसी प्रकार सृष्टि बनानी है यह सब और बंद मोक्ष आदि फल और बंद मोक्ष आदि प्रयोजन वाली सृष्टि होती है यह सब नियता पुरुषम प्रति नियत ये प्रवृत्ति जो है प्रवृत्ति उसके में होना संभव नहीं अचेतन से प्रवृत्ति नौपत्ति क्या मुक्ता प्रवृत्ति एक तो ये है सृष्टि की प्रवृत्ति किसको है मुक्त को तो सृष्टि में नहीं लानी है बद्धों को लाना है तो मुक्तों को छोड़ करके बद्ध पुरुष के लिए ही प्रवृत्ति सृष्टि की प्रवृत्ति करना जड़ के को कैसे पता लगेगा मुक्त पुरुष को तो सृष्टि में घसीटना नहीं है ये कह रहे हैं मुक्ता दर्जहित्वा मुक्त पुरुषों को बद्ध मुक्त व्यवस्था में यही है मुक्त पुरुष को सृष्टि में नहीं लाना है मुक्तान मुक्ता मुक्तों को छोड़कर मुक्तात्मा को छोड़कर बद्धां संसारी होने के लिए प्रवृत्ति होना संभव नहीं क्यों अचेतन है उसको ये बंधन में है ये मुक्त है कहां पता उसको अचेतन है दूसरी बात कर्तिक कर्मादि अपेक्षता कौन से करता रहा कैसा कर्म किया किस देश में किया किस काल में किया इसके अपेक्षा से सृष्टि होनी है कर्म आदि अपेक्षर बंद मोक्ष शब्द पवर, से कहा गया बंद मोक्ष कहा उन्होंने क्या भोग और अपवर्ग शब्द से बोलते हैं वो है संसार और मोक्ष अपपर्ग मोक्ष व्यवस्थित प्रवृत्ति इस प्रकार की व्यवस्थित प्रवृत्ति होना संभव नहीं संभव नहीं यही कहा जी कहते हैं इत्यधि दो नंबर की टिप्पणी करती कर्मा इदम अश्य कर्तु कर्ता का यह कर्म है यह जानकारी होनी चाहिए सृढ़ी करने वाले को उसको फल देने के लिए अश्व कर्तु इधम कर्म इस कर्ता का यह कर्म है आगे पीछे है कर्मा इदम पहले इदम होता तो ठीक लगता था किन्तु कर्म इदम यह कर्म इस कर्ता का का यह यह कर्म है तो प्रवृत्ति होगी ना सृष्टि में अपेक्षा या जड़ता प्रवृत्ति नौ कहते थे जड़ प्रधान है उसकी नियत प्रवृत्ति ऐसा होना संभव नहीं इसकर्ता का ऐसा कर्म है इसके लिए यह देश एक काल में फल देना है उसको जानकारी नहीं होती इसलिए ये प्रवृत्ति वाला संभव नहीं कहा अच्छा आगे कहते हैं टीका में अने प्रयोजन उदरीकृत प्रधानम प्रवर्त यदम शंकावस इसी बात के द्वारा इसी खंडन के द्वारा ये भी खंडित हो गया उन्होंने कहा था कि प्रयोजन उदरीकृत बंद प्रयोजन को सामने करके वो प्रधान जैसे बसड़े की वृद्धि के लिए गाय के स्थान में दूध की प्रवृत्ति हो जाती है उनका खाना है गाय का बसड़ा को चेतन मानते हैं और दूध गाय के स्थान को जड़ मानते हैं जड़ में प्रवृत्ति हो जाए दूध की प्रवृत्ति हो जाती है बसड़े की वृद्धि के लिए ऐसा मानते हैं वहां वो चेतन का वृद्धि है कि जड़ शरीर का वृद्धि वहां भी देखना होगा किसकी वृद्धि होती है वहां की वृद्धि होती है कि बछड़ी के शरीर की वृद्धि होती है तो जड़ से जड़ है वहां कई बातें है किंतु उनका तर्क ऐसा है जो भी हो तो याने ना इसी खंडन के द्वारा पुरुषार्थम प्रयोजन पुरुषार्थ पुरुष का पुरुषार्थ दो प्रकार का है भोग और अपवर्ग उनकी मत में पुरुष ही अर्थते पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा जो इच्छित होता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं कुछ भोग चाहते हैं कुछ मोक्ष चाहते हैं ऐसे होता है यही पुरुषार्थ ये भोग मोक्ष यही होता है पुरुषार्थ शब्द का कर ही करते हो अन्यत्र धर्म तो अर्थ काम मोक्ष चार को पुरुषार्थ माना है, लिया, भोग और प्रधान प्रवर्त थे उनका शब्द था सांख्यो का शब्द प्रधान की प्रवृति होती है किस कैसे पुरुषार्थ को सामने करके पुरुषार्थ को पुरुष के लिए भोग और मोक्ष को सामने करके उद्देश्य करके प्रधान की प्रवृत्ति होती है कहा था यदूर्तम शंका अवसर है शंका के मौके में शंका के शंका काल में उन्होंने ऐसा कहा था शंका के अवसर में कहा था वो भी खंडित हो गया क्योंकि जड़ ये में यह सब संभव नहीं है कैसे उसकी प्रवृत्ति होगी जड़ है पुरुषार्थ भी तो समझ समझ समझ के बाद ही तो काम होगा कैसे समझा वे बंधन है कि मोक्ष है खंडित हो गया ईश्वर कारणवाद ये तू नको की दोष है ईश्वर कारणवाद में कोई दोष नहीं है क्योंकि वो चेतन है जानकार है आ, कौन बंधन है किसको को मुक्त हो चुका है उसको सृष्टि में नहीं डालना है बंधमोक्ष व्यवस्था पता है और किस कर्ता ने किस किस कर्म को किस देश में किस काल में किया है तद तो अनुरूप फल देना है ईश्वर कारण में सब घट जाए क्यों चेतन है सब घट जाएगा ये कहा इस तरह से कई दिनों से चल रहा था कि भाष्य टीकाएं पूरी हो गई के साथ माने प्रश्नो परिषद में दो विशेष शास्त्रार्थ एक तो बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ आया और एक सांख्यो के साथ ये दो विशेष स्थान हैं समझने का स्थान है प्रश्नो परिषद का विशेष मुख्य विषय है तो भीशे भीशे दो ऐसे दिखाई पड़ता है मानी भाष्य आगे मंत्र है आगे पृथ्वी असृजतवायु्योतिरा पृथिवींद्रन्ना मंत्र कर्म लोका लोकेशमच श्रद्धां श्रद्धां अश्रिजत बायुर्जोतिरापथवींद्रियम अन्ना तको मंत्र कर्म लोकोक स ईक्षा चग्रे पूर्व मंत्रता बहुत दिन हो गया मंत्र कहीं चला गया कश्मीर सु कस्मिन नु उत्क्रांते अहम उत्क्रांत भविष्या और कश्मीर प्रतिष्ठित परमात्मा ने किसके निकलने पर मेरा निकला हुआ हो जाता है औपाधिक अवस्था की बात है औपाधिक अवस्था में जीवात्मा निकलना बोलते है ना उपाधिकालीन निकलना और किसके रहने पर मेरा रहना होता है यही शोध करके अब सब प्राणम अश्रीजत प्राण को सबसे मुख्य समझा प्राण माने या समष्टि प्राण हिरण्य गर्व हिरण्य गर्व समागरे गोधातरे का तो गर्भ समी प्राण सब प्राणम अश्विजत सह माने वो पुरुष पूर्व मंत्र में स इक्रे का आता है यहाँ सली उसके पहले पुरुष शब्द है सह माने पुरुष वो आत्मा प्राणम अश्रीजत प्राण की सृष्टि जो माया विशिष्ट आत्मा है सबल ब्रह्म जिसको बोलते हैं क्योंकि तो सृष्टि प्रक्रिया में जब आत्मा की चर्चा आ जाए तो उस स्थिति में निर्विशेष आत्मा नहीं लेना सत्मा वायुपाधिक आत्मा क्योंकि निर्विशेष परमात्मा में कोई सृष्टि नहीं, नहीं होगी सब प्राण प्राणों तो पर सृतः परमात्मा ने प्राण की सृष्टि की कहा सबसे पहले सृष्टि की प्राणा श्रद्धा तो परमात्मा ने प्राण भावापन्न होने के बाद में श्रद्धा को उत्पन्न किया माने एक कर्म करने के लिए शुभ प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति के हेतु है है श्रद्धा निष्ठा एक प्रवृत्ति के कारण बनती है शुभ कर्म के लिए कर्म करने के लिए एक श्रद्धा को पैदा किया प्रवृत्ति के कारण पैदा किया उसके बाद श्रद्धा होने के बाद पंचभूत जहां बैठ करके साधन कर पाएगा व्यक्ति पंचभूतों की सृष्टि की खम आकाश वायु ज्योति माने तेज और आप माने जल और पृथ्वी माने पृथ्वी है ही है जहां बैठ करके साधन करने कोई कर्मादि करेगा आगे व्यक्ति कर्मादि करेगा फिर परलोक प्राप्त होगा कहने का आश्रय जहां बैठ करके काम कर रहे साधन किस सृष्टि की पंचभूतों की सृष्टि की पंचभूतों की सृष्टि के बजाय इंद्रियम का इंद्रियों की सृष्टि दो प्रकार के इंद्रिया है इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया इनकी सृष्टि और इंद्रिय सृष्टि होने के बाद में उसके जो तो नियंता है मन की सृष्टि की इंद्रियों का जो तो नियंत्रण करने वाला है मन मन की सृष्टि और मन की सृष्टि होने के बाद में अन्न की सृष्टि की खाने की इच्छा आदि हो जाती है अन्न की सृष्टि की और अन्न की सृष्टि के अनंतर अन्नाथ वीर्य मानी सामर्थ्य शक्ति की सृष्टि की सामर्थ्य वीर माने सामर्थ्य है एक मनोबल होता है एक शारीरिक बल होता है, बल है। बल की की। हो तपस्या कर सकता है, कर है। तप हाँ हा। तब, की की। तब के द्वारा जब अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब करने से उसके बाद मंत्र स्गुरित तो होने लग जाएंगे उसके लिए फिर मंत्र याद कर सकता है बुद्धि में मंत्र बैठा सकता है तो तब के सृष्टि के पश्चात मंत्र वेद मंत्रों की सृष्टि की मंत्र क्योंकि जब तक तप नहीं होगा इंद्रिय निग्रह तप नहीं होगा तब तक वेद मंत्रित नहीं तब के बाद होगा तब के विषय में विशेष कहा है कि एक कवि ने लिखा है उसके लिए उतने अधिकार है अगर तप नहीं करता हो जीवन में स्थाल्याम भूर्य पचत सल सुनम हिंदन सौवर्णांगलाग्रई विलखति वसुदाश तो हेतु छिवा कर्पूर खंडा वृतिबिह कुरुते कौद्रवाण समाप्य कर्म भूमि मनुजो यस्तपो मंद्य कर्म भूमि को प्राप्त करके जो मनुष्य तप नहीं करता वो मंदभाग्य मंदबुद्धि वाला है तीन दृष्टांत देकर के बताया जैसे वो काम करता है वैसे कर रहा है क्या एक मणि की पतीला है उसके पास बर्तन है मणि बहुत कीमती मणि है थाल्याम भैदूर्य्याम मणि विशेष मणि है ऐसे थाली है उसके पास एक बर्तन है पचास लसुन किसको पकाता है लसुन को पकाता है और क्या काम कर रहा है लहसुन पकाने का काम करता है थल्याम भूर्यम पचत स लसुनम स पचती वो लसुन पकाता है कौन प्राप्त नंद मंद के वाला ऐसा काम कर रहा है थाल्याम भैदूर्य पचत स लसुनम चंदन आते कोई पकाने के लिए ईंधन क्या है कहते हैं चंदन की लकड़ी जला रहा है उसके लिए लसुन पकाने के लिए ठीक वैसे काम ये कर रहा है जो एक कर्म भूमि शरीर मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो तपस्या नहीं करता ठीक वैसे कहा स्थल हिंदन चंदना ही सौ वर्ण लांगला ग्रही पशत लिख बिलखती पशुधाम अर्घल से है तो। सोने का हल चलाता है जमीन में सौवर्ण ही लांगला लांगल माना हल होता है लांगल का अगला सोने के हल से वसु को बिलखती जमीन को खोदता है कुरेता है किसके लिए आँख की जड़ निकालने के लिए अर्क मूलस्य है तो अर्क से मूलह अर्क मूल जो आख होता है ना उसकी जड़ निकालने और हल किसको बनाता है सोने का सोवरण रही बिलखती बूलश्य है तो छित्वा कर्पूर खंडान प्रति बीहते कोत्र कपूर के खाद डाल करके छित्वा कर्पूर खंडान कपूर के खाद डालकर किसके लिए करता है आपने आजीविका बनाता है किसके लिए किसी कोत्रता जो कोदो कोदो बोलते हैं मडवा मडवा उपज के लिए कपूर का खाद डालता होद्रभा <laughs> <laughs> नाम है उसका संस्कृत में कोद्रवा कहते हैं इधर कोदो कोदो बोलते है इधर मडुआ छि कर्पूर खंडान पृथ्वी पोत्र प्रकार से करता है खाद डालता है कपूर का खाद डाल करके अपने आजीविका बनाता है किसके लिए मडुआ के तो पैदा करने खेती करने ठीक इसी प्रकार प्राप्त कर्म भूमि अचरति मनुजो यस्तपो मंद भाग्य जो बुद्धि वाला है मंद अभागा है जो इस कर्मभूमि को प्राप्त करके मानव शरीर को प्राप्त करके जो तपस्या नहीं करता तो तब क्या है सबसे बड़ा तप मनस चंद्रिया एकाग्रम परम तप सबसे बड़ा तप मन और इंद्रियों को एकाग्र करना यह सबसे बड़ा तप है बाकी छोटे तप है कृष्ण चांद्रायण चांद्रायण आदि तप जो है वो तप है किन्तु इसके अनुपात में नहीं होता छोटे तप ऐसा कहा है तो कहा वीर के बाद में तप माने शक्ति जब आ गई अन्न से उसके बाद में तप तप के पश्चात मंत्र वेद मंत्र पैदा किया उसके बाद मंत्र के बाद में कर्म जब वेद मंत्र आ गए तो यदि कर्म कर्म की सृष्टि की परमात्मा कर्म और कर्म के बाद में लोक बनाया लोक माने अग्रिम शरीर दो ही लोग होते हैं श्लोक और परलोक अभी जहां बैठे हैं जिस शरीर में यह श्लोक है और आगे जो मिलेगा वो तो परलोक है दो ही लोग होते हैं तीसरे लोग नहीं होते है. जिस शरीर में आप लोक्य थे कर्म फल भूज्यते योक है जिसमें बैठ करके जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है कहाँ बैठ करके करता है शरीर को ही लोक शब्द से कहा जाता है लोक्य थे कर्मफल भूज्यते योक है जहां बैठ करके कर्मफल का भोग किया जाता है जीवात्मा कर्म फल का भोग करता है शरीर में बैठकर के शरीर को लोग करते हैं इसलिए दो ही लोग होते हैं अध्यात्म श्लोक और परलोक। वर्तमान शरीर श्लोक हो जाएगा और आगामी शरीर जो होगा परलोक और वहां पहुंचने के बाद वो वर्तमान शरीर हो जाएगा फिर जो आगामी होगा परलोक का, जहां भी पहुंचेंगे दो ही शरीर होगा दो ही लोक होगा श्लोक और परलोक तो लोक कहा कर्म हम लो कर्म के बाद जब कर्म किया तो शरीर मिलेगा उसको शरीर अगला शरीर लोक और लोकेश नाम है, और लोक बना माना शरीर बनने पर नाम देवदत्ता एक दत्ता नाम तक तक नाम, ये मिल करके सोलह हो जाते हैं सोलह कलाओं की उत्पत्ति की एक सोलह कला वाला सोलह कला वाला पुरुष के बारे में सुखेश भारद्वाज ने प्रश्न किया था यही था मैं उसको जानना चाहता जा हूं कौन ये सोलह कला वाला पुरुष मेरे पास अजात पुत्र आया था आकर के मेरे को ऐसा ऐसा करके पूछा जानते हैं मैंने कहा नहीं, नहीं जानता फिर उसने मैंने गलत जगह में प्रश्न किया सोच करके वो चला गया सूख तो रहा है वो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि दृष्टि ऋषि आज बोल रहे सौनक ये सुखे साहब कह रहे थे सोलह का सोलह कला वाला सोलह अवयव वाला पुरुष कला विसके पास सोलह अवयव हो ऐसे कला वाला जो पुरुष होगा पुरुष सोलह व नहीं है पुरुष तो अवय ही में आएगा ये अवय जिसमें है सोलह है प्राण से लेकर के नाम तक सोलह बजाते हैं तो गता कला पंचदश प्रतिष्ठा ये मुंडक में कहा था वो पंद्रह कलाओं के ही अभाव दिखाया है नाम रह जाता कुछ काल करके तो यहां तो सोलह कलाओं की समापन करेंगे आगे अगले मंत्र में करेंगे क्यों वो जहां से उत्पन्न हुए हैं वहीं उनकी गति होती है जैसे समुद्र से होला होता है जल वो जल समुद्र में जाकर समुद्र रूपी हो जाता है ठीक इसी प्रकार वो आत्मा से उत्पन्न होने वाला कला आत्मा में एक हो जाती है ये अगले मंत्र में चर्चा करेंगे ये सोलह कलाओं की प्रति उसी पुरुष से कहा समय हो गया ये रखेंगे फिर करें ओम भद्रम करने भद्रम पशे मा ओम सुन